जीवन जितना तुम पहचानते हो उससे बहुत बड़ा है इसलिए अगर इसी जीवन को तुमने सच मान लिया है तो फिर और कोई भी नई घटना घटेगी तो तुम्हें लगेगी सपना है तुमने बड़ी सीमित परिभाषा कर ली जीवन की तुमने अगर यही मान लिया कि जीवन में बस कंकड़ पत्थरी होते हैं तो किसी दिन अगर कोहनूर मिल जाएगा तो तुम कहोगे सपना हो कैसे सकता है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 मैंने सुना है एक मनोरोगी अपने मनोचिकित्सक के पास वर्षों से विश्लेषण करवा रहा था और रोज रोज नए नए दुख लाता था कि ऐसा दुख हो रहा वैसा दुख हो रहा आज ये दुख कल वो दुख मनोविश्लेषक भी थक गया था ऊब गया था इसकी बकवास सुनते सुनते और इसका कोई अंत ही नहीं था पागलपन का कभी कोई अंत होते ही नहीं पागलपन बड़ा ही अन्यषक है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 गरीब को तो मिल ही नहीं सकता विश्लेषण करने को महंगा काम है पश्चिम में तो लोग आकर बताते कि हम फला मनोवैज्ञानिक के पास जाते तुम किसके पास जाते हो गरीब आदमी तो मनोवैज्ञानिक के पास जा ही नहीं सकता उसकी बड़ी महंगी फीस तो यह भी एक आभूषण है उस जलिन चला गया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 दूसरे दिन ही उसका तार आया मनोवैज्ञानिक के पास मनोवैज्ञानिक तो निश्चिंत हो रहा था कि अब झंझर आज ये सज्जन नएंगे तार आ गया उनका तार में उसने लिखा था फीलिंग वेरी हैप्पी वाय बड़ी खुशी मालूम पड़ती क्यों जवाब चाहिए तुरंत जवाब दो अगर जीवन में सुख मिल रहा है तो क्यों पूछते हो क्यों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 यही श्रद्धा है श्रद्धा का, अर्थ नहीं, का अर्थ नहीं होता कि हिंदू हो जाओ मुसलमान हो जाओ श्रद्धा का ये अर्थ नहीं होता कि मंदिर में जाके सिर पटक आए कि मस्जिद में जाके कुरान की आयतें दोहरा ली श्रद्धा का अर्थ होता है जब परमात्मा द्वार खटखटाए स्वीकार करो अनूठे ढंग से आता परमात्मा तुम्हारी बंधी बंधाई लकीरों से नहीं आता परमात्मा के आने के ढंग बड़े रहस्यपूर्ण है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 अब ये पुष्पा ने पूछा कभी कभी रात में आपसे मुलाकात हो जाती तो हो जाने दो कुछ बुरा नहीं हो रहा अच्छा ही हो रहा है रात में क्यों हो रही दिन में तुम्हारा संदेह से भरा हुआ मन बहुत ज्यादा मौजूद है दिन में तुम मुझे मौका न दोगे रात में ही चोरी छिपे तुम में प्रवेश हो सकता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 बस वो बैठने के लिए है वो ठहरने के लिए नहीं है ध्यान रखना वो जिनको दो मिनट में बैठा के और विदा कर देना है मुल्ला नसुद्दीन एक दिन अपने घर का दरवाजा खोला सज्जन एक प्रवेश किए मित्र थे बड़े दोनों बाद आए थे तो जल्दी से वो मोड़ा मित्र ने पूछा कि कहीं जा रहे थे वहां हाथ छड़ी लिए टोपी लगाया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 उसने कहा कि नहीं ये मेरी तरकीब है उसने कहा क्या मतलब मुल्ला ने कहा मेरी तरकीब जब भी कोई आता मैं जल्दी से टोपी लगा के छड़ी हाथ में लेकर दरवाजा खोलता हूं उसने कहा मैं समझा नहीं इस बात का मतलब क्या मतलब मतलब ये है कि अगर देखा कि इन सज्जन से नहीं मिल रहा तो मैं कहता हूं मैं बाहर जा रहा हूं और अगर इनसे मिलना तो मैं कहता हूं मैं बाहर से आ रहा हूं और ये छड़ी और टोपी इसका सबूत होती दोनों हालत में काम आती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 फिर जिनको सदा के लिए ठहरा लेना उनको तो हम बैठक खाने में बिठाते बैठक खाने का मतलब यह होता है कि आए बड़ी कृपा की अब जल्दी कृपा करो जाओ भी बड़ी खुशी हुई आए इससे भी ज्यादा खुशी होगी जाओ बैठक खाने का मतलब होता है कि सिर्फ बैठो बैठ भी ना पाओ ठीक से बस सिर्फ तुम्हारा बैठक खाना है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 तो एक गधा उनसे मिलने पहुंच गए ऐसे तो गधे ही प्रधानमंत्रियों से मिलने जाते और कोई जाता भी नहीं एक गधा मिलने पहुंच गए संतरी झपकी खा रहा था सुबह सुबह का वक्त रात भर का थकम था ड्यूटी बदलने की राह देख रहा था और फिर कोई आदमी होता तो रोकता भी गधे को क्या रोकना गधा क्या बिगाड़ लेगा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 और कभी कभी ऐसा स्वाद अनुभव होता है जैसा कभी नहीं जाना था फिर भी मुझसे पूछते हो जब स्वाद भी अनुभव होता है तो फिर उतरो डुबकी लो फिर छोड़ो यह फिक्र की क्या है फिर यह विश्लेषण करने की बात भी छोड़ो फिर यह लेबल मत लगाओ कि सपना है कि सच है कि झूठ है कि रात है कि दिन है। छोड़ो स्वाद स्वाद को निर्णय लेने दो स्वाद को ही निर्णायक होने दो और कभी कभी ऐसा स्वाद होता है जैसा कभी नहीं जाना था तो यह क्या है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 स्वाद काफी है लेकिन परमात्मा के स्वाद को ही क्यों पूछते हो कारण वहां तुम्हें डर लगता है वहां लगता है कि तुम सीमा के बाहर चले, ये कुछ बेबूज होने लगा ये अपनी पकड़ के भीतर नहीं हो रहा ये अपने नियंत्रण के बाहर होने लगी बात इसमें अपनी मालिकी चली जाएगी ये स्वाद तुमसे बड़ा है यही खतरा है तुम छोटे हो आइसक्रीम की फल का रस की मिठाइया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 बड़ी बेचैनी होती जैसे उसने लेबल लगा दिया निश्चिंत हो जाता लेबल लगाने से लगता है देखा बड़ी बेचैनी होने लगती किसी ने कह दिया गुलाब है चंपा है चमेली तुम निश्चिंत हो गया जैसे कि जान लिया गुलाब सबसे क्या खाक जान लिया कि चंपा किसी ने कह दिया तो जान लिया ट्रेन में तुम सफर करते हो पास में पड़ोस में बैठा एक आदमी अजनबी तुम जल्दी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 बेचैनी अनुभव करने लगते उसको अजनबी रहने देना खतरे से खाली नहीं चोर हो लफंगा हो पता नहीं किस तरह का आदमी हो तुम पूछते हो भाई कहाँ जा रहे है तुमने सिलसिला शुरू किया वो भी राहत देखता था कि तुमसे पूछेगी भाई कहाँ जा रहे है कहाँ से आ रहे है क्या काम करते हो क्या नाम है इस तरह तुम बारीकी से अब पता लगाने लगे कि कैसा आदमी है क्या करता है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 आप बड़ी गलती कर रहे हैं पहले पूछ चलें कि मैं कौन हूं उनका वो थोड़ा बेचैन हुए क्योंकि ऐसा कोई पूछता है ऐसा कोई कहता है उन्होंने कहा आप कौन मैंने कहा मैं मुसलमान हूं मेरी दाढ़ी सो को थोड़ा भरोसा भी आया तो बड़ा बुरा हो गया मुसलमान के पैर छू लिए ब्राह्मण थे वो मगर उनको बैठ गए थोड़े उदास भी हो गए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 थोड़ी देर बाद मैंने उनसे कहा कि कुछ शराब इत्यादि पिए क्या मतलब महात्मा होके मैंने कौन देखता है पी भी लो वो मेरी आके सीट पे बैठ गए थे जल्दी सोट के अपनी सीट पे चले गए और कहने लगे आप आदमी किस तरह के वो ब्रह्म की चर्चा उन्होंने बंद कर दी अपना अखबार पढ़ने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 अखबार वो कई दफा पढ़ चुके थे वो अखबार तो सिर्फ मुझे बचाने को कि मैं दिखाई ना पड़ू मैंने उनसे कह रहे भाई छोड़ो भी मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूं कैसी सराम मैं तो परमात्मा के रस की बात कर रहा था मैं ये कह रहा था कि कुछ परमात्मा का रस पियोगे उन्होंने कहा अब मैं समझा आप भी खूब धक्का मार देते हैं घबरा देते वो फिर मेरे पास आके बैठ गए ऐसा आदमी लेबिन से जीता